अथर वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का नवम कारिका देखेंगे टीका में कह रहे हैं जागृत दृश्याना न मिथ्या तुम शंका कर रहे हैं आप जागृत दृश्यों को मिथ्या कर रहे हैं जागृत दृश्य को तो सभी पदार्थ तो जागृत मिथ्या आप करें अगर होगा मिथ्या हो जाएगा विरुद्धम आशंक्य दृष्टान्त न समाधत है पूर्व पक्ष कहता है कि जागृत में कुछ पदार्थ होते हैं जो मिथ्या होते हैं जैसे जागृत में रजू सर्प देखा मृग मरीची का देखा और जागृत में घटोपट नदी पर्वत दिखते हैं ये किंतु सत्य है अगर आप जागृत में सभी को मिथ्या कहेंगे तो फिर यह सत्य मिथ्या विभाग कैसे होगा सत्य मिथ्या विभाग ये जागृत में है इसलिए जागृत में सब मिथ्या ऐसे नहीं कह पाएंगे अगर सब मिथ्या कह देंगे तो ये संभव नहीं होगा और सत्य मिथ्या जो विभाग और सत्य मिथ्या विभाग ये है तो है तो इसलिए सब मिथ्या ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे तो सत्य मिथ्या अगर रहेंगे तो फिर सब मिथ्या नहीं हो पाएगा सब मिथ्या हो जाएंगे तो सत्य मिथ्या विभाग नहीं हो पाएगा तो सत्य मिथ्या विभाग अन्यथा अनुपत्या सर्व मिथ्या इसको कहते नर्थापत्ति प्रमाण सद असद विभाग प्रतिभा विरुद्धम जाग्रत दृश्य का मिथ्या अब जो कहते हैं वो सद असद विभाग का प्रतिभाना भान होना उसके साथ विरोध हो रहा है इसलिए सर्वम मिथ्या नहीं होगा इतना आशंक्य चार नंबर टिप्पणी उसको लिख दिया विरुद्ध मीति सदसद विभाग प्रतिभाना अन्यथा अनुपत्या विरुद्धम से अर्थापति प्रमाण के लिए दृष्टांत देते हैं दिवा अभुंजान से देवदत्त पीनत्व न उपपद्यते रात्रि भोजन बिना दिन में नहीं खाता हुआ देवदत्त अगर मोटा है तब तो रात्रि भोजन के बिना ये संभव नहीं होगा तो इसे क्या कल्पना करेंगे रात्रि भोजन करता है तो अगर पीनत्व तो है तो रात्रि भोजन कल्पना करना पड़ेगा और कहेंगे पीनत्व तो है और रात्रि भोजन नहीं करता है ये दोनों संभव नहीं होगा इसको कहते हैं अर्थापत्ति अर्थ से आपत्ति प्राप्ति हो रहा है तो पीनत्व तो को देख करके ये निश्चय हो रहा कि रात्रि भोजन कर रहा है इसी प्रकार की यहाँ कि सद असद विभाग प्रतिभा न हो रहा है इसलिए जागर दृश्य स मिथ्या ये संभव नहीं होगा इसी आशंख्य ऐसे आशंका कौन किया पूर्व पक्ष असंख्य आशंका करके दृष्टानते न समागत है सिद्धांत दृष्टांत दे करके समाधान करता है तो ये स्वप्नों में भी कभी दिखते हैं रजू सर्प हम तो दिखा नहीं है स्वप्नों में हो सकता है रजू सर्प देख सकता है और स्वप्नों में नदी पर्वत भी देख सकता है तो स्वप्नों में जो रजू सर्प देख रहा था आगे कोई आकर के बता दिया वही स्वप्नों में कि ये सर्प नहीं ये रजू है स्वप्नों में ही उसका निराकरण हुआ तो जिसको स्वप्न में रजू सर्प दिख रहा था वो स्वप्नों वाला जो है वो कहता है अरे हमको तो ये भ्रांति हो गई थी ये तो सर्प नहीं है रज्जु है तो वो स्वप्न में एक को मिथ्या मान लिया और स्वप्न में जो नदी पर्वत देख दिखते हैं उसको तो सत्य मानता है तो स्वप्न में एक मिथ्या हुआ और एक सत्य हुआ स्वप्न में और जब जागृत में आ जाता है उसमें कितने सत्य रहते हैं कोई नहीं रहा सिद्धांत कहता है बात है अभी आप जागृत में कहते हैं कि कुछ सत्य है कुछ मिथ्या है किंतु ये दोनों ही वास्तविक मिथ्या है जब ये जागृत का नींद खुल जाएगा जब पारमार्थिक दृष्टि हो जाएगा तो फिर ये दोनों ही मिथ्या हो जाएंगे सिद्धांति उसका उत्तर देता है कारिका में स्वप्न वृत्ता वपी त्वंत चेतसा कल्पितं कल्पितं त्वसत् चेतसा कल्पित्व बेतो गृहत सद तथ्यमेतो स्वनवृत कल्पितं कल्पितं तु तु तु असत्‌ असत्‌ बेत गृहत सत्तो वैत्यम दृष्ट स्वप्नवृतर्था स्वप्न अवस्था में भी एक नंबर टिप्पणी दे दिया इसको स्पष्ट इस लिख दिया स्वप्ने दिविधा पदार्थ स्वप्न में भी दो प्रकार के पदार्थ के मनोमात्र कल्पिता असत प्रती गोचरा पुष्ट केवल मनुष्य कल्पित होते हैं और असत प्रती गोचर असत प्रतीति का विषय बनते है स्वप्न में ही और केचन चक्षु द्वारा उपलब्य मान प्रतीयमा स्वप्न में कुछ पदार्थ को चक्षु से देखता है चा। एवं चा सदसद विभाग भान सत्वी सदसद विभाग का भान होने पर भी स्वप्न में भी सदसद विभाग का भान होने पर भी स्वप्ने भावाना मिथ्यात्वम एव स्वप्न में वो पदार्थो मिथ्या ही है चाहे वो सत्य जो देखता है वो भी तो मिथ्या है तथा तो जागृत अभी मिथ्यात्म ये सब जागृत अवस्था में भी जो दिखते हैं वो भी मिथ्याई हैं। असदिति काम मात्र रचितमि कल्पितम तो असत अच्छा श्लोक में दिया ना कल्पितम तो असत प्रथम द्वितीय पद में असत का अर्थ काम मात्र रचितम केवल सो इच्छा जो संस्कार है संस्कार से आगे वो देखता है स्वप्न में केवल काम मात्र रचितम केवल काम कामों मात्र रचितम कहने के बहिर् पदार्थ बिना स्वप्न में जो भी देखता है श्लोक में स्वप्न वृत्त हो स्वप्न अवस्था में जो अंत चेत कल्पित वो असत अर्थात तो स्वप्न में भी जो और कल्पना करता है स्वप्न में रजूसर को देखता है और बहिश्चेत तो गृहित स्वप्न में जो बहिश्चेत तो अर्थात तो इंद्रियों के द्वारा देखता है स्वप्न देखता है गंगा किनारे ये खड़ा होकर के गंगा जी का दर्शन कर रहा है ये तो स्वप्न में कहता है मैं चाक से देखता हूँ गंगा जी को वो भी दृष्टम ए तय ये दोनों ही मिथ्या है ऐसा देखा गया है जब जागृत अवस्था में आ जाता है दोनों ही मिथ्या है ऐसा देखा जाता है टीकाने श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य अर्थ है यहाँ और कोई पदार्थ समझाने का नहीं है श्लोक में जो पदार्थ है वो स्पष्ट है इसलिए कहते हैं श्लोक का तात्पर्य अर्थ कहते हैं अपूर्वत्वका निराकृत स्वप्न दृष्टान्त से पुनः स्वप्न तुल्यता जागृत भेदा प्रपंचयन आह पूर्वपक्ष कहा था अपूर्व स्थानीय धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासी तो ये तर्क दे करके पूर्वपक्ष कह रहा था स्वप्न में जो दिखते हैं वो सब सत्य है वो मिथ्या क्यों होगा वो उसका अपूर्व धर्म है जैसे स्वर्ग निवासी होगा, तो सिद्धांत कह दिया कि वो नहीं है अर्थात वो अपूर्व अर्थात तो उस समय में बनता है जागृत के साथ ये समान नहीं है कुछ मतलब अलग पदार्थ है जागृत पदार्थ का संस्कार से स्वप्न में खाली उसको कल्पना करता है इस प्रकार की नहीं है वो अपूर्व है इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत उसको निराश कर दिया कि ये स्थानीय धर्म है स्थानी धर्म होने से वो अपूर्व सत्य नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि वो स्थान धर्म सिद्धांत कह दिया कि नहीं तो ये अपूर्व तो शंका का निराकरण कर दिया अपूर्व तो अर्थात तो सत्य अकल्पित इस प्रकार के पूर्व पक्ष कह रहा था वो शंका का निराश करके अभी स्वप्न दृष्टान्त से स्वप्न दिया था सिद्धांत जागृत को मिथ्या करने के लिए स्वप्न दिया था दृष्टान स्वप्न को दृष्टान्त दिया था और पूर्व पक्ष वो स्वप्न रूप का दृष्टान तो में मिथ्यात् तो है ऐसा कहा था क्योंकि स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो सत्य है तो सिद्धांत उसका खंडन कर दिया कि वो स्थानीय धर्म अर्थात जो देखता है वो कल्पना करता है उसका निराकरण कर दिया तो स्वप्न दृष्टांतस्य से निराकृत्य वाक्य का अन्वय इस प्रकार होगा स्वप्न दृष्टान्त से निराकृत्य पुनः जाग्रत भेदानाम नाम स्वप्न तुल्यता प्रपंचयन आपा इज जाग्रत पदार्थ है वो सब स्वप्न पदार्थ के साथ बराबर है इसको फिर प्रपंचयन और विस्तार से कहने के लिए अभी आगे श्लोक कह रहे हैं हम्म भाषे में आगे स्वप्न वृत्ता स्वप्न वृत्त वृत्त अवस्थाएम स्वप्न अवस्थाएं अर्थात स्वप्न स्थाने अपि स्थाने अभी अंत चेतसा अंत चेतसा अर्थात तो मनोरथ संकल्पित जो केवल मन से संकल्प करता है कल्पना करता है स्वप्न में कुछ रजुसर्प अथवा मृग मरीचिका इत्यादि वो असत मिथ्यायी है <laughs> क्यों असत है कहते हैं संकल्प अनंतरम स्वप्न समकाल एवं अदर्शनाथ वही स्वप्न समकाल स्वप्न चलता है उसी में ही वो देखता है कि वो असत है वो नहीं है तो संकल्प अनंतरम रजू में सर्प देखा उसी के अनंतरम स्वप्न समकाल स्वप्नों में ही देखा कि वो सर्प नहीं है दूसरा कोई स्वप्नों में ही कह दिया कि ये सर्प नहीं है रजू है टीका में स्वप्न दृष्टांतस्य अपूर्वत्व अपूर्व दर्शन प्रत्युक्तम साध्य विकलत्व शंका परिहृता इति याव स्वप्न दृष्टांत अपूर्वत्व दर्शन प्रयुक्ताम साध्य विकलत्व संकाम स्वप्न दृष्टांत को अपूर्व दर्शन कह करके स्वप्न में साध्य मिथ्यात्व तो नहीं है साध्य का विकल ऐसा शंका पूर्वपक्ष किया था तो उसका निराश कर दिया अपरिहृत्य ये कौन सा शब्द का अर्थ हो गया जो भाष्य में आरंभ हुआ था अपूर्वत्व संकाम निराकृत्य इसका अर्थ ये हो गया अच्छा आगे भाष्य में दिया था स्वप्न वृत्ता इसका अर्थ हुआ स्वप्न स्थाने अपि अपी शब्द का अर्थ स्वप्न स्थाने सर्वस्व मिथ्या तो अविशेष अपीर्थ स्वप्न स्थान में सब कुछ मिथ्या होने पर भी तो, किंतु स्वप्न स्थान में जो अंत देखता है उसी समय में उसी को ही मिथ्या मानता है स्वप्न में तो, टीका में कहते हैं स्वप्न है सर्वस्य मिथ्या तो अविशेष अविशेष समान है स्वप्नों में सभी कुछ मिथ्या है ये समान है होने पर भी जो अंत चेतन स्वप्न में देखता है उसी को ही मिथ्या कहता है स्वप्न में जो बाह्य चेत है उसको मिथ्या नहीं कहता यद्यपि दोनों ही मिथ्या है अंतचेत अर्थात केवल मन में कल्पना करता है रजु सर्प नि ऋषिका स्वप्नों में स्वप्न में भी अंत चेत बाह्य चेत है बाह्य चेत अर्थात स्वप्न में इंद्रियों के द्वारा देखता है मानता है इस प्रकार की अच्छा भाष्य में कहा कि स्वप्न वृत्ति अर्थात स्वप्न स्थाने अपि अंत चेत सा संकल्प मनोरथ मनोरथ संकल्पित असत मनोरथ है संकल्पितम मनोरथ केवल मन में केवल चिंता करता है संकल्पित कल्पना किया ये असत्य टीका में असत परमार्थ सत विलक्षण मिथ्यात्व ये जो असत है ये बंध्यापुत्र असत वाला नहीं है इसलिए कहते हैं परमार्थ सत से विलक्षण है परमार्थ ब्रह्म हो गया सत सत से विलक्षण जो है उसको असत कहा गया इसका अर्थ मिथ्या है आगे भाष्य में तत्र स्वप्ने में त्रोप्स बहिश्चेतृहित चक्षुरादि उपलब्ध घटादी सद्तीसत्वि सद सदसद विभागों दृष्ट तत्र स्वप्ने उसी स्वप्न में बहिश्चेतसा गृहीत श्लोक में दिया ध्याया बेत गृहित अर्थ कहते बहिश्चेतसा गृहित चक्षुरादि द्वारे उपलब्धम स्वप्न में चक्षु से देख रहा है तो उसको बहिष्य तो स्वप्न में बहिष्य तो कहता है उपलब्धम घटादि तो वो जो स्वप्न में जो घटादि देखता है उस समय में वो घटादि को जो इंद्रिय से देखता है उसको सत कहता है कहते सदी सदम असत्वित निश्चित अभी जब जागृत में आ जाता है ये दोनों ही असत है ऐसे निश्चित है निश्चित होने पर भी स्वप्न में सदस्य विभागो दृष्ट सदसत विभागो दृष्ट है कुत्र स्वप्न शोपन स्वप्न में सदस्य विभाग देखा गया यद्यपि निश्चय है कि ये दोनों ही मिथ्या हैं दोनों ही असत ऐसे निश्चित है आगे टीका में तत्रापि तरही विभाग प्रतिभा विरोधा कुत मिथ्यात्मिक स्वप्न तो में स्वप्न में स्वप्न चक्षु से देखता है ना तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा था कि हम कह रहा था जागृत में सदशत विभाग है इसलिए सर्व मिथ्या नहीं हो पाएगा आप अभी सिद्ध कर दिए कि स्वप्न में भी सदशत विभाग है आप सिद्ध कर दिए पूर्व पक्ष कह है इसलिए स्वप्नों में भी सर्व मिथ्या नहीं है तो जो आप दृष्टांत दे रहे थे पूर्व पक्ष भी दृष्टान्त का विघटन कर दिया कदा तो बढ़िया है अतः अच्छा सदस्य विभाग है स्वप्न में इसलिए स्वप्नों में भी सब मिथ्या नहीं है पूर्व पक्ष कह रहे हैं तथा भी तरी विभाग प्रतिभाष विरोधा तथा भी वहां भी विभाग का प्रतिभा हो रहा है तो विभाग प्रतिभाष विरोध होने से कुतोह मिथ्या ये सब मिथ्या कैसे हो जाएंगे स्वप्नों में भी सब मिथ्या नहीं है ये आसंख्य सिद्धांत कहता है कि बाधा विशेषाद इतिहा हो जाता है इसलिए मिथ्या कहते हैं सदस्य विभाग के आधार पर कोई मिथ्या सत्य निरूपण नहीं होगा बाद हो जाता है बाध अभिशेषाद दोनों का ही बाध हो जाता है स्वप्न में जो सत्य दिखता है स्वप्न में जो मिथ्या दिखता है वो दोनों ही बाद हो जाता है दोनों में मिथ्या का लक्षण तो वही है बात हो जाना तभी तो मित्या करेंगे नहीं तो मित्या नहीं हुआ जो तो कैसे मित्या कहेंगे बात हो जाएगा कब कहेंगे पहले अर्थात ये ब्रह्माकार वृत्ति हो जब देखेगा कि ये सब पदार्थ तो नहीं है तभी तो जाकर तो के वास्तविक नहीं है निश्चय करेगा कहेंगे सुसुप्ति में भी तो नहीं है हम जानते हैं कहीं सुसुप्ति में जब कुछ नहीं है सभी का अभाव ज्ञान होता है ये अविद्या वृत्ति से होता है प्रमातवृत्ति नहीं है अर्थात प्रमाता नहीं जानता है जब तक प्रमाता नहीं जानेगा कि यह सब कुछ नहीं है प्रमाता विश्वास नहीं करेगा सुसुप्ति में जो न किंचित ये साक्षी तो प्रमाता का उस समय में, में प्रमातृवृत्ति नहीं है किंतु जब ब्रह्माकार वृति है ये अंतकरण का परिणाम होने से ये प्रमातृवृत्ति तो प्रमाता जान लेता है कि अभी कुछ नहीं है तभी फिर निश्चय करेगा धीरे धीरे कुछ नहीं है वास्तविक केवल कल्पना है सुसूक में तो बाद नहीं कर सकता में तो। प्रमाता रहा नहीं ना तो नहीं रहने से बात नहीं कर पाएगी कर कर ये जो करेगा तो वही जिसका भ्रमाकर वित्ती होगा ना, ना। क्योंकि देखा कि जाग्रत पदार्थ अभी नहीं है मतलब जाग्रत अवस्था में भी ये सब पदार्थ नहीं है जब जाग्रत अवस्था में ये पदार्थ नहीं है जैसे ही इंद्रिय कार्य करता है ये दिखने लगते हैं इंद्रिय कार्य नहीं किया बुद्धि कार्य नहीं किया तो पदार्थ नहीं है अब इसी ज्ञान को सर्वत्र लगा देगा में तो है ही नहीं जानता है जहां दिखता है वहां बात करना है जहां नहीं है वहां बात करने का आवश्यक नहीं है जागृत में दिखता है इसका बात करना और स्वप्न स्वप्नों में तो मिथ्या है वो तो निश्चित है ही तो इसलिए केवल जागृत पदार्थों को ही बात करना है ठीक है बाद शेषा भाष्य में उभयोरपि उभयोरपि उभर बहिश्चेत उभर अर्थात ये अंत और बहिश्चेत कल्पित स्वप्न में जो अंतेत है और स्वप्न में जो बहिश्चेत है वो दोनों वैतथ्यम दृष्ट ये दोनों ही है स्वप्न का दोनों पदार्थ के ही है तो जागृत मिथ्या करने के लिए पहले अर्थात तो ये शरीर इत्यादि मिथ्या ये थोड़ा थोड़ा होना है तो इससे हटना है और मन बहुत ज्यादा नहीं चलना है मन स्थिर होगा अभी तो, तो जाकर के निर्विषयाकार होगा ये सर्वदा अगर विषयाकार ही चलता रहेगा तो फिर कहा निर्विषयाकार होगा अरे विषयाकार क्यों चलता है प्रयोजन जैसे ही आप कहेंगे आपको तो थो थोड़ा ध्यान करेंगे पहले तो देखेंगे चलेगा वही सब जो एकदम मन का ऊपर में है तो थोड़ा कहेंगे और थोड़ा अगर अधिक समय ध्यान करेंगे धीरे धीरे वो बिल्कुल ऊपर वाला चीज चला जाएगा किंतु फिर थोड़ा गहरा वाला चीज आएगा तो ये फिर आगे कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे क्या मिलेगा ये हो जाएगा तो क्या संभालेगा ये सब विचार आएगा आगे फिर उसको अगर पार कर पाएंगे तो फिर और कुछ नहीं चाहिए तो इस प्रकार की जब निश्चय होगा जब तक तो एक भी प्रयोजन रहेगा ये ध्यान करेगा नहीं ध्यान करेगा तो उसी प्रयोजन का ध्यान करेगा आगे पार नहीं हो पाएगा तो इसलिए जितना जितना ये साधन चतुष्टय दृढ़ होगा उतना उतना ये निश्चय होगा अच्छा ये नवम श्लोक उच्चारण करिए अब ये दृष्टांत तो है स्वप्न उसमें सिद्धांत दिखा दिया देखिए आप वहां भी सत्य और मिथ्या का विभाग करते हैं कि तो दोनों ही मिथ्या हो जाता है इसी प्रकार के अभी जागृत में भी सिद्धांति कहेगा वहां कह दिया कि दृष्टम वैतथ्य में तय हो ये देखा गया स्वप्न में और जागृत में कहेगा इसीलिए युगतम वैतथ्य में तय तर्क संगत विभाग दिखने पर दोनों मिथ्या हो सकते हैं जैसे स्वप्न में हुआ वहां तो देखा गया दृष्टांत दे दिया वो वादी सम्मत यहाँ भी इसी प्रकार की मानना पड़ेगा क्योंकि आपको हुआ अभी आगे है टीका में दसम श्लोक का टीका में दार्ष्टान्तिक मा दार्तिक कौन है का क्या है जागृत दृष्टान्त स्वप्न दृष्टान्तिक जागृत जाग्रत वृत्ता जाग्रदृत्तावि चेतसा कल बेतो गृहत सद्क वैतथ्यमेत जागृत वृत्तौपचेत सह तु असत बहिश्चेत गृहित सद एक वैतथ्यम युक्त जैसे है तो जैसे स्वप्न वृत्त कहता है ऐसे जागृत वृत्त अपि जागृत अवस्था में कुछ अंत चेत सह कल्पित होते हैं प्रातिका तो वो असत है मान लेता है जागृत में ही बहिश्चेत गृहित सत जाग्रत में कहता है जो दृष्टि इत्यादि चक्षु इत्यादि के द्वारा अथवा इंद्रिय से ग्रहण होते हैं उसको सत कहता है किंतु एतयो वैतथ्यम युक्तम ये तर्क से सिद्ध होगा जैसे स्वप्न में हुआ एक ततयो युक्तम युक्त अर्थात अंत चेत बहिश्चेत ये दोनों ही मिथ्या है प्रातिभाषिक तो वो स्वप्न ही कहा जाएगा जा, भाष्य में और वैतथ्यम युक्तम जो चतुर्थ पाद में कहना है युक्त वैतथ्यम एतो है एतयु का अर्थ सदस तो जागृत अवस्था में जो सदसत जागृती सदस तो जागृत में जो सदसत है ये दोनों बैतथ्यम ये युक्तम टीका में युक्त हेतु मह ये जागृत में जो सद असद दिखते हैं वो दोनों बैतथ्य बीतथ मिथ्या होंगे ये युक्तम तर्कसंगत संगत क्यूँ तर्क है उसमें हेतु देते हैं युक्तत्व अर्थात ये बात तर्कसंगत है उसमें क्या हेतु है भाषा में कहते हैं अंतर् बहिश्चेत कल्पितत्व अविशेषात अंत चेत हो अथवा बहिश्चेत हो ये दोनों ही कल्पितत्व अविशेषात अविशेषात समान जागृत अवस्था में जो अंत चेत तो देखता है अर्थात प्रातिभाषिक पदार्थ तो देखता है रजू सर्प मृग मरीचिका इत्यादि वो भी कल्पित है और जो बहिष्यत तो दिखता है वो भी कल्पित है खाली इतना ही अंतर है जो प्रातिभाषिक है वो तो कि एक कल्पित कल्पना कर लेता है वो मानता है और जो बहिष्यत तो है वो एक व्यस्टि कल्पना वहाँ नहीं करता है वहां एक समि कल्पना करता है कौन कहता है जो देखता है अगर पर्वतों को आप देखते हैं आप ही पर्वतो कल्पना कर लेते हैं आप समझती है कहते कैसे हम समी दस लोग हम खड़े होकर देखते हैं ना कहते हैं बाकी दस लोग नहीं ये जो आप दस कहते हैं दस शरीर खड़े होकर के दस इंद्रियों के द्वारा देखते हैं ये बात कहिए दस लोगों का अर्थ तो यही हो गया दस शरीर उसमें दस इंद्रिय है वो देखता है ये दसों शरीर और दसों इंद्रियों को आपका बुद्धि ही कल्पना करता है तो कहते हैं दस शरीर दस इंद्रियों को तो यह बुद्धि कल्पना कर लेता है हमारी बुद्धि कल्पना करते है क्योंकि वह तो दस शरीर में बाकी नौ शरीर में नौ बुद्धि है ना दस शरीर दस इंद्रियों को हमारा बुद्धि कल्पना कर लिया किंतु तो नौ शरीर जो बाकी है उसमें नौ बुद्धि है वो फिर कहां से है कहते उसको ये आपका बुद्धि कल्पना करता है अर्थात हमारी बुद्धि ये शरीर को कल्पना किया ये सबको कल्पना किया वो कहेंगे अभी हम लोग अभी दस में दो का विचार आरंभ हो गया एक कहता है कि ये हमारे अंदर में जो बुद्धि है ये ये दस शरीर और दस इंद्रिय और ये जो सब बुद्धि है ना ये सबको कल्पना करता है उसमें और एक रामानंद जी है वो कहते हैं कि आप ऐसे कहते हैं या ये हमारे बुद्धि ये पूरा नौ बुद्धि को कल्पना करते है वो नव में आप है रामानंद जी ऐसा कहते हैं अभी रामानंद जी रात में विवाद हो गया अभी किसका बुद्धि ये कल्पना करता है तो यही एक समी बुद्धि है अर्थात अभी ये दोनों को अगर कोई तृतीय निर्णय करता है अर्थात वो तृतीय का बुद्धि ये दोनों बुद्धि को कल्पना करता है विवाद अगर रामानंद जी आप में नहीं हुआ तो आपका बुद्धि जगत कल्पना करता है तो विवाद हो गया तो रामानंद जी के लिए रामानंद जी समि है आपके लिए आप भी समष्टि है इसलिए कहा जाएगा कि फिर दोनों में विवाद हुआ ना इसलिए तृतीय मानना पड़ेगा तृतीय श्यामानंद जी को ले आएंगे अभी वो भी कहेंगे तो हम लोग सब एक ही हो गए ना इसलिए कहेंगे कि ईश्वर है ईश्वर ना रामानंद जी है ना श्यामानंद जी है ना आप हैं वो ही कल्पना करता है विवाद नहीं है तो आप ही ईश्वर हैं विवाद है तो एक परोक्ष ईश्वर को मानना पड़ेगा वो परोक्ष वो विवाद में नहीं आएगा क्यों मानना पड़ेगा अगर विवाद नहीं है आपको अगर ग्रहण हो जाएगा ये मेरी बुद्धि ही पूरा जगत कल्पना करता है हम जिसके साथ बात करते हैं वो जो सब शब्द बोलता है उसका अंदर में एक बुद्धि है ये सब ये ही बुद्धि ही कल्पना करती है जब ये बुद्धि कल्पना करना बंद कर दिया सुसुप्ति में चला गया जगत नहीं गई कुछ नहीं है इस प्रकार जब ज्ञानी ब्रह्माकार विति में गया कुछ नहीं है जगत नहीं है। ये बुद्धि चलने से ही कल्पना करता है तो जितना ये बुद्धि का ये कल्पना को धीरे धीरे घटाएं बार बार बुद्धि का जो ये रास्ता में होम्स नहीं है गाड़ी जैसा चलता है ऐसे ही चलता है इसलिए बार बार उसको हंस बना करके अरे इतना हंस बनाना है कि रुक जाएगा अर्थात ये बुद्धि क्यों कल्पना करता है क्यों चलता है क्यों चलता है कभी कभी बुद्धि कहेगा अरे ये तो चाहिए ना ये नहीं होने से नहीं हो पाएगा ना ये बंद हो जाएगा मर जाएगा ऐसा कहेगा तो मर जाएगा अगर प्रारब्ध है मर जाएगा क्या नहीं मरेगा ना और प्रारब्ध में जितना है उतना तो भोगना ही पड़ेगा इसलिए बुद्धि को उत्तर देना है क्या बुद्धि कहता है अर्थात बुद्धि हमको मानता है कि बुद्धि को कहना है बुद्धि आप हमको मानते हो कि हम अज्ञानी है इसलिए हमको कहते हो ऐसा ऐसे सब डराते हो तो धीरे धीरे धीरे धीरे दे बुद्धि का ये सब शीतल हो जाएगा नहीं बुद्धि कैसे कार्य करता है संस्कार से ना अब संस्कार को विपरीत करना है जैसे जैसे संस्कार को विपरीत करेंगे बार बार बुद्धि जब कहेगा उसको विपरीत संस्कार देंगे धीरे धीरे बुद्धि का वो संस्कार हो जाएगा फिर बुद्धि आगे स्वतः ही कहने लगेगी ये तो शरीर तो तो जितना प्रारब्ध है उतना होगा ये तो इसका चिंता करो मर जाना है तो मर ही जाएगा उसको क्या है और मर भी अगर जाएगा तो फिर आगे तो पुनर्जन्म होगा तो कहाँ पुनर्जन्म होगा कहेंगे जहां सोया है वहां से चलेगा ना ऐसा नहीं कि फिर कीड़ा मोकड़ा बन जाएगा तो जहां से ये क्या है फिर वहां से चलेगा फिर क्यों सोचना है तो इस प्रकार की अर्थात ये बुद्धि का जो ये जगत में सत्यत्व बुद्धि प्रयोजन बुद्धि ये सब को हटाना है धीरे धीरे तभी धीरे धीरे बुद्धि निर्मनस्त होगा भाष्य में अंतर बहिश्चेत कल्पितत्व तो अविशेषा अंतर्चेत बहिश्चेत ये दोनों ही कल्पित है ये बराबर है आगे भाष्यकार कह रहे हैं व्याख्यातम अन्यत बाकी और ये श्लोक में कुछ कहना नहीं है स्पष्ट है जैसे स्वप्न में दोनों मिथ्या हो गए ऐसे जागृत में दोनों मिथ्या है टीका में श्लोक स्थान अक्षराण व्याख्यानम अनापेक्षित व्याख्यात प्रायत्वाद श्लोक स्थान श्लोके इति स्था अक्षरा तथा श्लोक में हो जो अक्षर जो पद उनका व्याख्यानम अनापेक्षित इसका व्याख्यान का अपेक्षा नहीं है स्पष्ट है क्यों व्याख्यात प्रायत्वाद जैसे व्याख्यान हो गया पूर्व श्लोक के द्वारा इसका व्याख्यान हो गया ये दसवा श्लोक उच्चारण करें आगे एकादश श्लोक के लिए अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है अभी आप जागृत को भी मिथ्या कह दिए स्वप्न तो मिथ्या है ही ये सब मिथ्या का कौन कल्पना कौन करता है इस पदार्थ को कौन कल्पना करता है ये मिथ्या को जानता है कौन और मिथ्या दिखने वाले पदार्थों पदार्थों को बनाता है कौन तो अभी है, आगे ये प्रश्न अभी हम लोग जैसा विचार कर लिए आप और रामानंद दोनों विचार कर रहे हैं तो अभी बात वही है कि अंतिम में ये देखता है कौन मिथ्या को और ये मिथ्या जो दिख रहे पदार्थ उसको बनाता है कौन तो इसके लिए कहते हैं सर्व मिथ्यात्वे आगे टीका में सर्व मिथ्यात्वे प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्या विरोधम तो सब मिथ्या हो जाएगा फिर एक प्रमाता एक प्रमाण एक प्रमेय ये सब व्यवहार नहीं हो पाएगा तो प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्या विरोधम आसंकते तो प्रमात्री प्रमाण इत्यादि व्यवहार होता है ऐसा नहीं कह पाएंगे प्रमात्री प्रमाण व्यवहार न हो क्योंकि यहाँ आपत्ति क्या दिखा रहे हैं? सब मिथ्या हो जाएगा तो प्रमात्री प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो पाएगा और आप कहते न हो तो न हो कैसा व्यवहार होता है तो इसे क्या सिद्ध होगा सर्व मिथ्या नहीं, नहीं होगा विरोध हम भाष्य में श्लोक आगे भेदानं उभयोरपैथ्य भेदनाथनोदु्येदा को वैतेक ये पूरा श्लोक पूर्व का है वो प्रश्न कर रहा है केदा बुध्यते बाईत्या। को वही तक क तो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हो गया यदि अगर आप कहते हैं उभय और अपी स्थान यु दोनों स्थान दो स्थान का क्या क्या है जागृत स्वप्न दोनों स्थान पर जो सब भेदाना भेदाना अर्थात पदार्थान वैद्य थिथ्यात्म अगर दोनों स्थान पर सारे पदार्थ अगर मिथ्याई हो गए तो अभी क एता भेदान बुद्ध अर्थात प्रमाता भी तो मिथ्या हो गया सब कुछ मिथ्या हो गया कह देते हैं तो एतान भेदान कौ बुद्ध ये सब पदार्थ का किसको ज्ञान हो रहा है प्रमाता कौन है और दूसरा को वा तैसा ये पदार्थों का सृष्टा कौन है पदार्थों को बनाता है कौन और पदार्थों को देखता है कौन सब तो थे आपको कहती है ये प्रश्न हुआ टीका में कर पाठ संशोधन करना है आगे कर्तिकरण व्यवस्था अनुपत्या बीच में कार्यों को काट दीजिए कर्तिकरण व्यवस्था अनुपत्या कार्य शब्द को काट दीजिए कर्तिकरण व्यवस्था भी विरोध अस्थितिया एक तो हो गया कि प्रमात्री प्रमाण ये व्यवस्था नहीं बनेगा समीथया हो जाएगा तो, तो। दूसरा हो गया की कर्ता करण ये व्यवस्था भी नहीं बनेगा तो जगत का सृष्टि करने वाला कोई एक है अभी वो कर्ता होगा कारण और आप सब मिथ्या भेजिये ये कर्ता कारण नहीं होने से जगत का सृष्टि नहीं होगा ये दूसरा अनुपति प्रमात्री प्रमा प्रमाता प्रमाण नहीं रहने से ज्ञान भी नहीं होगा तो ये दो अनुपति अधिकार है विरोध अस्ति इति को कोवा श्लोक में कहा कि को वेसा विकल्प ये उनका विकल्प कह अर्था विकल्प अर्था इनका स्रष्टा कौन होगा पहले दृष्टा को मिथ्या कहिश्रष्टा को मिथ्या कहते हैं। मतलब ज्ञान को लेकर के और क्रिया को लेकर के दोनों ही अगर आप मिथ्या हो गया तो फिर इसका ज्ञाता कौन होगा इसका स्रष्टा कौन होगा टीका में आगे दे दिया विकल्प को निर्माता इतिहावत जो को बा तेसा विकल्प को अर्थात निर्माता सब पदार्थों को बनाता है कौन मिथ्या पदार्थों को श्लोक से चौदह पर तो ये जो श्लोक है वो चौदह पर चौदह होता है शंका प्रश्न तो ये पूर्व पक्ष का ये श्लोक है शंका करता है पूर्व पक्ष प्रति जानते भाषा में कहा चोदक से आह चोदक आक्षेपक शंका करने वाला प्रश्न करने वाला टीका में अक्षर योजना या प्रथम अर्थापत्ति विरोधम स्कू प्रथम अर्थापत्ति के द्वारा जो विरोध होता है उसको श्लोक का अक्षर का योजना करके अन्वय करके दिखाते हैं प्रथम अर्थापत्ति हो गया प्रमात्री प्रमाण नहीं रहेगा तो प्रमा ज्ञान कैसे होता है किसको किसको ज्ञान होता है तो ये प्रथम अर्थापत्ति हुआ भाष्य में स्वप्न जागृत स्थान और यदि वैद्यम क एतान अंतर् बहिश्चेत कल्पिता बुद्ध्य स्वप्न जागृत स्थान पर जो भेद भेदेद पदार्थ जो पदार्थ यदि वैतथ्यम ये सब अगर विख्या हो गए को एताब को ये अंत बहिश्चेत कल्पिता अब कहे अंत बहिश्चेत ये सब कल्पित ही है जागृत में तो ये सबको कह कौन इसको जानता है बुद्ध्य जाना थी? कौन इसको जानता है बुद्धि ये दिवाली गणिया है उनसे सियन हो गया सब अगर मिथ्या हो गया तो मिथ्या को जानता कौन है का कैसे शून्य वाली प्रश्न कर सकता है और ता ईश्वर का जो नहीं मानने वाला वो ईश्वर को मानने वाला क्योंकि आप अभी सृष्टा का भी खंडन कर दिए जो ईश्वर को मानने वाला वो अभी शंका करेगा प्रथम अर्थापति ठीका में प्रथम पंक्ति में दिया प्रमात्री, प्रमाण आदि व्यवहार अनुपत्या ये प्रथम अर्थापति अर्थात तो प्रमाता प्रमाण इत्यादि भेद नहीं रहेगा तो कौन जानता है प्रमाता कौन ये प्रथम अर्थापति अर्थापति अर्थात भेद नहीं रहेगा तो ये जानने वाला कैसे होगा और आप कहनेंगे सर्वमिथ्या सर्व मिथ्या होगा तो प्रमाण प्रमेय प्रमाता व्यवहार नहीं हो पाएगा और किंतु तो ये होता है तो होने से आपको सर्व मिथ्या नहीं हो पाएगा इसको कहेंगे अर्थापति अगर तो है तो आप रात्रि भोजन को अस्वीकार नहीं कर पाएंगे तो अगर आप कहेंगे पीनत्व तो न हो ये नहीं हो पाएगा ना पीनत्व तो दिखता है इसलिए यहाँ इस प्रकार की प्रमात्री प्रमाण प्रमेय व्यवहार दिखता है इसलिए सर्व मिथ्या नहीं कर पाएंगे पूर्व पक्ष ये कहता था कि पूर्व पक्ष अर्थापति दिखा रहा है क्योंकि श्लोक पूर्व पक्ष का है तो पूर्व पक्ष कह रहा है तो इसलिए सर्व मिथ्या नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रमाण प्रमेय इत्यादि व्यवहार दिखता है यहाँ अर्थापति कैसे कहेंगे की सर्व मिथ्या प्रमात प्रमाणादि व्यवहार न उपपद्यते इसलिए प्रमाण प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहार अन्यथा अनुपत्या सर्व मिथ्यात्म न संभवती ये अगर होगा तो ये नहीं हो पाएगा किंतु ये हो रहा है इसलिए वो नहीं हो पाएगा तो रात्रि भोजनम बिना पीनत्व न उपपद्य थे पीनत्व अन्यथा अनुपत्य रात्रि भोजनम स्वीकृत इसी प्रकार की यहाँ सर्व मिथ्यात्वे प्रमात्री प्रमाण व्यवहार न प्रमात्री प्रमाण अन्यथा सर्व अथपपथ्या न भवति ये प्रथम अर्थापत्ति हुआ और आगे टीका में चतुपता अर्थप्त विरोधम स्फुटती चतुर्थपा विक निर्माता ये इसके द्वारा द्वितीय अर्थपत्ति यहाँ कर्ता करण को लेकर के अर्थापत्ति सर्व मिथ्याण आदि न तो कर्तृकरण आदि अन्यथा अनुपत्ति सर्व मिथ्यात्व न इन कर्ता है जगत बना है तो ये कर्ता करण रहेंगे अर्थापत्ति अंतरम श्लोक में कह को विकल्प कह तो क्यों इसको दिखाते हैं कर्ता ही पूर्वानुभूतम जो करता होगा वो पहले जो अनुभव किया होगा उसको स्मृतवा जैसे कुलालो घट बनाता है वो कुलालो जो घट बनाता है वो बालक अवस्था में देखा था उसका पिता कैसे करते थे अथवा अन्यत्र देखा है घट तो जो अनुभव किया है उसको स्मरण करेगा पूर्व अनुभूत आगे स्मृतवा तो जातिया निर्मिमित निर्मिमित तो उसको फिर बनाता है तो उसको जैसे देखा था जो घटक हो उसको स्मरण करके उसका सजाति अभी निर्माण करेगा उसका तो निर्माण नहीं है तेन स्मृति अनुभवाश्रया आक्षेपेण कर्ताक्षेप विवक्षित इसलिए स्मृति और अनुभव का आक्षेप करके कर्ता का आक्षेप करते हैं स्मृति और अनुभव स्मृति अनुभव का जो आश्रय होगा ये कर्ता जो होगा वो स्मृति अनुभव का आश्रय होना पड़ेगा जो कुल घट बनाता है वो घट का करता होगा जो करता होगा वो पहले अनुभव किया होगा बाद में स्मरण करके फिर बनाएगा तो जो करता होगा वो अनुभव और स्मृति का आश्रय होना पड़ेगा तो इसको कहते हैं स्मृति अनुभव आश्रय का आक्षेप करके कर्ता का आक्षेप करते हैं तो स्मृति अनुभव का आश्रय कौन होगा इस प्रकार के कहने का अर्थ है कि कर्ता कौन होगा ये क्यों कहते हैं ये पंक्ति भाष्य पंक्ति पहले देख लीजिए को बा तैसा विकल्प कह अर्थात वो जो पदार्थ जिसको आप मिथ्या कहते हैं उनका बनाने वाला कौन है इसका क्या अर्थ है को वैसा विकल्पक? कहते हैं स्मृति ज्ञान क आलंबन इति अभिप्राय स्मृति और ज्ञान का आलंबन कौन है आलंबनों का अर्थ है एक नंबर टिप्पणी कर दिया आश्रय अनुभव और स्मृति का आश्रय कौन होगा ये कर्ता का बात कहना है ये अनुभव और स्मृति का बात क्यों करें कहने जो कर्ता होगा उसको अनुभव और स्मृति का आश्रय बनना पड़ेगा तो इसलिए भगवान भाष्यकर जो स्मृति ज्ञान का आश्रय कौन होगा ये प्रश्न कहते हैं इसका अर्थ है कि कर्ता कौन होगा क्योंकि जो कर्ता होगा वो अनुभव और स्मृति का आश्रय बना पड़ेगा पहले देखा होगा बाद में स्मरण करके उसी मुताबिक बनाएगा कभी कुछ नूतन बिल्कुल बना देता है वो कहते हैं ना जो नूतन बनाते हैं तो वो कटपेस्ट होता है यहाँ का थोड़ा वहाँ का थोड़ा ऐसे लाया और दूसरा है की अनाधिकाल से चलता है इसके अंदर में कितना संस्कार है ये कौन जानता है इसलिए पहले उसका संस्कार पड़ा हुआ है अंदर में अनुभव का जो आश्रय होगा वही करता हो पाएगा क्योंकि श्लोक में है उनका कर्ता कौन है भाष्यकार भगवान कह दिए कि स्मृति और अनुभव का आश्रय कौन होगा ये दोनों में संबंध क्या है स्मृति अनुभव ही आश्रय होगा होगा कर्ता कर्ता के जो कर्ता होगा उसका स्मृति अनुभव का आश्रय होना पड़ेगा नहीं है तो कर्ता नहीं होगा कर्ता स्मृति और आश्रय होगा जो भी करता होगा स्मृति अनुभव का हो आश्रय होना पड़ेगा ये प्रश्न क्यों आ गया क्योंकि श्लोक में है कोवा बात विकल्प का विकल्प करता निर्माता ये मिथ्या पदार्थ का निर्माता कौन है और भगवान भाष्यकर उसका अर्थ कह दिए स्मृति और ज्ञान का आश्रय कौन होगा ऐसे अभिप्राय है ये वाक्य क्या है कारिका में और उसका अर्थ आप क्या कह देते हैं ये दोनों में संबंध नहीं कटता है जो करता होगा मतलब इसका कर्ता कौन है भाष्यकार कहते भा हैं स्मृति ज्ञान का आश्रय कौन है ऐसा पूछ रहे हैं तो स्मृति ज्ञान का आश्रय कर्ता का क्या संबंध है ठीक है टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं जो करता होगा स्मृति ज्ञान अनुभव का आश्रय होना पड़ेगा टीका में तेन स्मृति अनुभव आश्रय आक्षेपेण कर्ता आक्षेप विवक्षित स्मृति भगवान भाष्यकार जो स्मृति और अनुभव का आश्रय का आक्षेप करते है इसके द्वारा कर्ता का आक्षेप कर रहे हैं तथा कर् आदि व्यवहार अनुपति सर्वमिथ्यादि व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति होने से सर्व मिथ्या दुर्बार सब मिथ्या ये भी संभव नहीं है तो दो अर्थपति आ गया एक, -एक प्रमात्री प्रमाण व्यवहार अन्यथा अनुपत्या सर्व मिथ्या नहीं होगा और दूसरा हो गया कर्ता आदि व्यवहार कर्ता आदि के करण और अधिकरण ये सब व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति होने से सर्व मिथ्यात्व तो दुर्बारम दुर्बारम अर्थात दुखे न यस्य इसका वारण आप नहीं कर सकते है सर्वमिथ्या ये नहीं कह पाएंगे अच्छा सर्व मिथ्यात्व दुर्बारा दुर्बारा इत्य अर्थात अनुपत्ति सर्व मिथ्यात्व दुर्बारा अर्थात सर्व मिथ्या अनुपत्ति हो जाएगा ये दुर्बारा है आप इसका वारण नहीं कर सकते आज यहाँ तक कल अष्टमी है ओम पूर्णमत पूर्ण मिद पूर्ण पूर्णम रजते पूर्णश पूर्णमे शिष्य